अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक का विचार हम लोग कर रहा है। इस मुंडक के द्वितीय खंड के अष्टम मंत्र का मूल मूल में विचार कल हम लोग कर चुके हैं अष्टम मंत्र के भाष्य की चर्चा होनी है अष्टम मंत्र में नदी और समुद्र दृष्टांत से श्रुति ब्रह्म को निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति दिखा रही है पूर्वार्ध में अष्टम मंत्र में नदी समुद्र का दृष्टांत बताया तो जैसे चंदमान नदिया यानी प्रवाहित होने वाली नदिया समुद्र के पास पहुंच करके अपने समुद्र से अलग सा दिखाने वाली उपाधि को त्याग देती है और समुद्र रूप बन जाती है समुद्रात्मना अवस्थित होती है ऐसे उत्तरार्थ में दृष्टान्त को बताते हुए कहा गया कि तथा यानी नदियों के तरह ही ब्रह्मज्ञ प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो जाने पर परांत काल में अपनी अप ब्रह्मरूप होता हुआ भी अज्ञानी को ब्रह्म, सा, ब्रह्म से अलग सा दिखाने वाली उपाधि भूत भूतकार्यक्रम संघात को जिसे मूल मंत्र में नामरूप शब्द से कहा गया त्याग करके नाम रूपात्मक उपाधि से मुक्त होकर के ब्रह्मात्मना अवस्थित होता है तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्त परात्परम पुरुषम उपैती दिव्यम इस उत्तराध में बताया गया इसका भाष्य है किंच इत्यादि से भस्कर भगवान अष्टम मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं किंच नद्य तो कौन नदिया तो कहते गंगाद्या आदि शब्द से यमुना नर्मदा सिंधु आदि सब नदियां लेनी उन नदियों का विशेषण है चंदमाना एनि प्रवाहित होती हुई नदिया चंदमाना का ही अर्थ करते गमन कर रही है समुद्र बनने के लिए उनका प्रवाहित होना है समुद्र बनने की साधना करना कहीं रुक जा तो समुद्र नहीं बन पाएगी ना फिर इसलिए नदिया प्रवाहित हो रही है यानी साधना कर रही है तो प्रवाहित होना रूप साधना का साध्य क्या है समुद्र बनना तो समुद्र बनने के लिए नदिया प्रवाह प्रवाहित होना रूप साधना कर रही है और जैसे ही समुद्र के पास पहुंचती है तो कहते हैं समुद्र यानि समुद्रम प्राप्य अस्तम यानी अदर्शनम अविशेषात्म भाव गति तो अस्त हो जाती है कहा मतलब अदर्शन को प्राप्त करती है समुद्र में मिलने से पहले तक उनके उद्गम स्थान से लेकर के जैसा उनका परिचिन्न स्वरूप उपाधि के कारण प्रतीत होता था दिखता था वैसा स्वरूप नहीं दिखता है यही आदर्शन को प्राप्त करना है इन्हें अब नहीं दिखता समुद्र को जब प्राप्त करती है तो वो स्वरूप नहीं दिखेगा जो नाम रूपात्मक उपाधि के साथ परिचिन्न स्वरूप प्रतीत होता था उसका आदर्शन और समुद्र रूप से उनका दर्शन होगा जो उनका सामान्य स्वरूप है इसलिए आदर्शनम का अर्थ कर दिया अविशेषात्मभाव विशेषात्म भाव का अर्थ होता है भिन्न स्वभाव भिन्न स्वरूप तो जब तक उपाधि के साथ है नदियाँ तो समुद्र से भिन्नसी हैं विशेषात्म भाव को प्राप्त हुई है और जैसे ही उपाधि को छोड़ देती हैं तो समुद्र से अविशेषात्म भाव यानि एकत्व अभिन्नता को प्राप्त करती है तो अस्त होने का अर्थ नष्ट होना नहीं समुद्र के साथ एकीभूत होना है समुद्र रूपता को प्राप्त करना है इसलिए अस्तंगी का अर्थ कर दिया अदर्शनम अदर्शनम का भी अर्थ कर दिया अविशेषात्म भाव गच्छन्ति यानि प्राप्व समुद्र की एकता को प्राप्त करते हैं करती है नदियां उपाधि को छोड़कर के नाम रूपे विहाय इसमें नाम रूप में इतर इतर दोन दो समास हैं उसका विग्रह कर रहे हैं भास्कर भगवान नामच रूपंच विग्रह है नाम रूपे ये समास हुआ यानी हित्वा नाम रूप का परित्याग करके तथा ये हित्वा तक तो हो गया दृष्टांत का अर्थ अब दार्टान्त को बताया जा रहा है अविद्यात नाम रूपात विमुक्त तो अविद्या कृत जो नाम रूप है यानी तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त इसमें नाम रूपात विमुक्त में नाम रूपात्मक उपाधि को बता रहे हैं कि वे अविद्या कृत हैं यानी अविद्या का कार्य है अध्यस्त है उपाधि विद्वान की उपाधि जो कार्यक्रम संघात यह अविद्याकृत है कार्य है आरोपित है मिथ्या है कल्पित है रस्सी में कल्पित सर्प के तरह जो अविद्यक होता है अविद्या कार्य होता है अज्ञान का कार्य होता है वो कल्पित होता है जैसे रस्सी के अज्ञान का कार्य सर्प रस्सी में कल्पित है ऐसे स्वरूप के अज्ञान का कार्य ये कार्यक्रम संघात है इसलिए आरोपित हैं और जैसे ही विद्या हुई अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार प्राप्त हुआ तो कार्यक्रम संघात का कारण जो अविद्या है वो निवृत्त हो गई उसके निवृत्त होने से फिर ये उसका कार्य जो कार्यक्रम संघात है ये भी निवृत्त होता है अज्ञान से निवृत्ति का होता है बाध बाधित हुआ तो तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त तो नाम रूपात्मक जो उपाधि है वो हैं अविद्यात अविद्या का कार्य और उससे मुक्त हुआ अविद्या के कार्य नाम रूपात्मक उपाधि से मुक्त विद्वान ने किसने किया विद्वान को किसने किया विद्या ने तो विमुक्त सन विद्वान फिर किसे प्राप्त करेगा तो परात ये जो पंचमे अंत परात शब्द है ना मूल में परात परम में वो कारण उपाधि अविद्या का परामर्शक है अव्यक्त का परामर्शक है इसलिए कहते हैं परात अक्षरात् कार्य की अपेक्षा पर जो कारण भूत उपाधि है अभ्य अव्यक्त कहो अव्याकृत कहो अविद्या कहो उसे पर अक्षर शब्द से कहा जा रहा और उस कारणभूत पर अक्षर से भी परे यानी कारण उपाधि से भी अतीत वो है निर्विशेष ब्रह्म गीता के पंद्रह अध्याय में जिसे पुरुषोत्तम कहा गया यस्मात्रम अतीतो अहम् अक्षरात ये जो पंचमे अंत है यस्मात् अति तो अहम अक्षराध अति च उत्तम यहाँ पर अक्षरात् ये जो पंचमी अंत पद है वो कारण उपाधि का परामर्श है और उस कारण उपाधि से भी अलग हूँ मैं भगवान कह रहे हैं इसलिए लोक में और वेद में कार्य कारण उपाधि से रहित तो निरूपाधिक मेरे स्वरूप को लोग पुरुषोत्तम कहते हैं अतो उसमें लोके वेदेच च पुरुषोत्तम तो परात का कर दिया पर पुरोक्तात पुरोक्तात्व में बताया गया है ये पर एक मंत्र आया पहले दिव्यो हमूर्त पुरुष सब आभ्यंतरोज अप्राणो हेमना शुभ्र यक्षरा परत पर वहाँ पर जो परात अक्षरात इस पंचमयंत शब्द से कहा गया अक्षर हैं उसे कह रहे हैं पुरोक्तात शब्द से तो पुरोक्त जो पर अक्षर हैं कारण उपाधि और उससे भी पर पुरुष है वह दिव्य हैं यानी स्वयं प्रकाश है तो दिव्य स्वयं प्रकाशम पुरुषम यथोक्तक्षण यथोक्तक्षण है दिव्योमूर्त पुरुष अक्षरा परतः पर इत्यादि से कहा गया पुरुष वो है पुरुष और उपति का अर्थ करते हैं उपगछति उपगछती का अर्थ करते हैं प्राप्त यानी उपगत उपैति कार्थ करते उपगछतिपग्छति का अर्थ होता है प्राप्तकर्ता तो ब्रह्मज्ञ प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने पर नाम रूपात्मक उपाधि जो बाधित थी प्रारब्ध के कारण अवस्थित बाद इस उप से उसे भी छोड़ करके वो छूट जाती हैं प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने पर तो फिर कार्य कारण से विलक्षण जो पुरुष हैं उसे वह प्राप्त करता है उसे प्राप्त कर लेता है ये यहाँ पर कहा कि यथोक्त लक्षणम उपयति उपयती उपगछति आगे है नवम मंत्र नवम मंत्र के अवतरण भाष्य को देखिए ननु इत्यादि से कि ननु श्रेयसी अनेके विघ्ना प्रसिद्धा तो श्रेय है मोक्ष और शास्त्रोक्ति हैं श्रेयांशी बहुविघ्नानी जो कल्याण मार्ग होता है कल्याण पथ होता है वह अनेकों विघ्नों से घिरा हुआ रहता है श्रेयांशी बहु विघ्नानी तो ये जो मोक्ष मार्ग है ये भी अनेक विघ्नों से घिरा हुआ है तुन अनेकों विघ्नों में से कोई एकाद विघ्न उपस्थित हो जा तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी ब्रह्मज्ञान का फलभूत जो मोक्ष हैं निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति है उसे उसका बाधक बन जाए, निर्विशेष ब्रह्म प्राप्ति रोक दे, जब अनेकों विघ्नों से घिरा हुआ है श्रेय मार्ग तो ब्रह्म ज्ञान ही होना बड़ा कठिन ब्रह्म ज्ञान में भी आने को विघ्न आ जाता है और उन सब विघ्नों विघ्नों की बाधाओं को दूर करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो भी जाए तो उसके फल में भी कोई ना कोई विघ्न आकर के रोग दें निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति को तो फिर जैसे अज्ञानी को किसी न किसी अंतर को प्राप्त करना पड़ता है अंतर को प्राप्त करना पड़ता है ऐसे ब्रह्मज्ञ को भी कोई गारंटी नहीं है कि ब्रह्मज्ञान होने के बाद वह निर्विशेष ब्रह्म भाव को ही प्राप्त करें कोई विघ्न आ करके निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति को रोक सकता है और किसी देहांतर की प्राप्ति करा सकता है ये शंका की जा रही है कि ननु श्रेयसी अनेके विग्ना प्रसिद्धा तो श्रेय मार्ग में बहुत विघ्न हैं। तो कहते प्रसिद अत क्लेशातम अन्न वेवादीना च विघनी ब्रह्मीद अन्याँ गति मृत्य ग्रो तो तो अनेक क्लेश हैं श्रेय मार्ग में तो अनेक क्लेशों में से किसी क्लेश विशेष से क्लेशानाम अन्यतमे न अन्यतम का अर्थ है बहुतों में से एक तो अनेकों क्लेशों में से कोई एकाध क्लेश ब्रह्मज्ञान होने के बाद भी उपस्थित होकर के किसी देहांतर की प्राप्ति ब्रह्मज्ञ को करा दें न कि ब्रह्म भाव की प्राप्ति ऐसा संभव है ये शंका है और यह माना गया है मनुष्य को देवता का पशु माना जाता है तो जैसे कई पशुपालक होते हैं ना उनकी आजीविका का साधन ही पशु होता है। उन पशुओं का पालन करके दुग्ध आदि विक्रय करके अपने आजीविका चलाते हैं घोड़े आदि को पालन करके पहाड़ आदि में यात्रियों को ढोना माल ढोना उन घोड़ों से करा करके अपनी आजीविका चलाते हैं और किसी व्यक्ति के पास दस बीस घोड़े हैं उसमें से एक हाथ घोड़ा यदि कहीं चोरी हो जाए, या गुम हो जाए तो उस घोड़े के मालिक को बड़ा कष्ट होता है कि नहीं होता वो संभाल करके रखता है उनको कहीं हमसे कोई चोरी न कर ले उनकी कहीं जंगल में चला न जाए इसलिए सुरक्षित रखता है ना ऐसे भेड़ आदि चराने वाले कितनी भी भेड़ आदि हो उनके आजीविका का वो साधन है तो उनको वो सुरक्षित रखते हैं एक आध भेड़ भी कम हो जाए तो उनको कष्ट हो जाता है ऐसे माना जाता है कि ये जो स्वर्गस्थ देवादि है वहाँ कोई रसोई नहीं है बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं लेकिन रसोई घर खोजोगे तो कहीं नहीं है वहाँ रसोई पकानी नहीं पड़ती देवताओं के वो जो स्त्रियाँ हैं उनको कहीं रसोई घर ही नहीं बने हैं तो भूखे रहते हैं क्या फिर भूखे नहीं रहते हैं उनको जब देव पूजा रोज रोज करनी होती है ना देव यज्ञ करने के लिए कहा जाता है पांच महायज्ञ में से एक देव यज्ञ भी है और देव पूजन में नैवेद्य भी आता है कि नहीं भोग भी आता है गीता के तीसरे अध्याय में बताया कि घर में मनुष्यों के जो रसोई पक्ति हैं वो अपने खाने के लिए नहीं देवताओं का भोग लगाने के लिए और भोग लगाने के बाद जो बचता है वो माना जाता है प्रसाद हुआ और यज्ञ शिष्टा सिन्त मुचन्ते सर्वकिल सही तो यज्ञ से अन्य देवताओं को दे करके बचा हुआ जो अवशेष है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने वाले मनुष्य शुद्ध चित्त हो जाते हैं सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं मुच्चनते सर्व केल विषय और ये कहा जाता है कि देवताओं के द्वारा हमें सब भोग दिए गए हैं और वे देवताओं को दिए बिना केवल अपने लिए अपने जीवा के रुचि कर भोजनों को पका करके खाते हैं भोग लगाए बिना भुंजते भुंजते थे त्वम पापा ये पचन त्यात्म कारणात वो अपने लिए ही अपने रुचि कर भोजन पका करके देवताओं को भोग लग लगाए बिना खाते हैं वे भोजन नहीं कर रहे हैं पाप खा रहे हैं एक आ जाता है जिनका जिनका हिस्सा है उनको दिए बिना जो खाया जा रहा है का मतलब देवताओं के रसोइयाँ आप हैं जितने भी मनुष्य हैं उनके यहाँ जो भी रसोई बनेगी वह देवताओं को भोग लगा करके ही फिर उनके प्रसाद स्वरूप ग्रहण करनी होती है इसलिए देवताओं के यहाँ कोई रसोई घर नहीं बना है और यहाँ आप अपने लिए पचा कर, बना करके खा लोगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वहाँ वो भूखे रहेंगे और भूखे रहेंगे तो शाप देंगे कभी अतिवृष्टि करेंगे तो कभी अनावृष्टि होगी ये सब होगा आएंगे तो इसलिए माना गया दे जैसे हम लोगों के यहाँ रखे गए रसोईया आदि हम लोगों के लिए भोजन बना करके खिलाते हैं तो माना जाता है कि वे एक प्रकार से सुविधा दे रहे हैं ना हम लोगों को और वो चला जाए तो असुविधा हो जाती है ऐसे ही देवताओं के रसोइया जो मनुष्य हैं और वे देवताओं की पूजा पाठ आदि करते रहते हैं उनके लिए भोग बना करके लगाते हैं तो माना जाता है देवताओं को ठीक ठीक आजीविका मिलती रहती है वे वहाँ कुपुष्ट होकर के रहते हैं और अच्छे अच्छे भोग सामग्री बना करके देवताओं को रोज़ भोग लगाने वाला देवताओं का रसोइया यदि ब्रह्मज्ञानी हो जाए और मुक्त हो जाए तो जब मुक्त होता है ब्रह्मज्ञानी तो माना जाता है कि वह एक दो की आत्मा नहीं सब की आत्मा होता है सर्वात्मा हो जाता है वो देवताओं का भी शासक बन जाता है ना, देवताओं का भी अंतर्यामी है अभी तक तो देवता का शास्य था यदि नहीं देव पूजा करेंगे नहीं देवताओं को भोग लगाएंगे तो जैसे इंद्र ने गोकुल में सात दिन तक कहते हैं खूब वृष्टि की थी ना, लेकिन समर्थ थे भगवान कृष्ण गोवर्धन को उठा करके संरक्षा की सबकी लेकिन देवता तो अपना विघ्न करते ही है ना उनका भाग उनको नहीं मिले तो इसलिए बृहदारणिक उपनिषद में लिखा कि देवताओं को यह इष्ट नहीं है कि मनुष्य जो उनका पशु के तरह पशु है आजीविका का साधन है रसोइयाँ है और वह ब्रह्म ज्ञान की साधना करके ब्रह्मज्ञानी बने और मुक्त हो जाए उनका शासक बन जाए किसी मालिक को उसका नौकर शासक बन जाए उसका तो अच्छा लगेगा क्या तो ऐसे देवता तो जब तक हम मनुष्य भाव में हैं तब तो तक हमारे मालिक हैं स्वामी हैं हम उनके सेवक हैं और सेवक ही मालिक बन जाए स्वामी बन जाए देवताओं का तो जब ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म होगा तो ब्रह्म तो सबका अंतर्यामी है ना सबका नियामक है तो देवताओं का भी नियामक है तो इसलिए देवताओं को बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया कि यह इष्ट नहीं है कि उनका पशुस्थानीय कोई मनुष्य ब्रह्मज्ञ बन करके मुक्त हो जाए उनका स्वामी बने इसलिए क्या करेंगे देवता भी जिससे मनुष्य ब्रह्म ज्ञान की साधना न करें अपितु हमारी ही सेवा में लगा रहे ऐसा कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं बनाया करेंगे न और मनुष्यों के मुक्ति में विघ्न उपस्थित कर सकते हैं इसलिए ये कहा कि न देवादिना अन्य तो अन्य शब्द से लेना जो क्लेश है श्रेयांशी बहुविज्ञानी इसमें बताए गए क्लेश शब्द से लेना विघ्न उन विघ्नों में से कोई एकाद विघ्न ब्रह्मज्ञान होने पर भी ब्रह्म ज्ञान के फल निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति में बाधा डाल दे और देहांतर की प्राप्ति करा दे ये भी संभव है अथवा वाका अथवा अन्य न देवा दीना अथवा अन्य जो उन विघ्नों से अतिरिक्त दूसरे भी जिनको मनुष्य का मुक्त होना इष्ट नहीं है ऐसे देवादि देवादि में आदि शब्द से ग्रहण करना कि मनुष्य पर आश्रित जो अन्य लोग हैं मनुष्य केवल एक का ही पशु नहीं है देवता का ही कहीं पूरा संसार एक प्रकार से मनुष्य पर आश्रित है तीन ऋण तो प्रसिद्ध ही है ना देव ऋण ऋषि ऋण और पितृण तो ये इनके ऋण मनुष्य पर हैं तो इनके ऋणों से मुक्त हुए बिना जब तक नहीं मुक्त होता तब तक तो माना जाता इनका पशु तो उनका ऋण ही है तो जिनका ऋणी है वह इनको अपने बंधन में बनाए रखेंगे न मनुष्यों को तो आदि शब्द से उनको लेना ऋषि या पित्रा पित्र आदि को ऐसे पशु पशु यज्ञ भी करना पड़ता है पशु यज्ञ का मतलब पशुओं के लिए भी गोग्रास आदि दिया जाता है ना। चीटी आदि को कई लोग जहाँ चिटियाँ निकलती हैं पक्षी जहाँ एकत्रित होते हैं दाना देते हैं चीटियों को चीनी डालते हैं आटा डालते हैं ये सब इसे माना जाता है भूत यज्ञ। तो देवादि में आदि शब्दों से लेना जिनका जीवन मनुष्यों के आश्रित हैं वे सब क्या करेंगे कि ब्रह्मज्ञान होने पर भी ब्रह्मज्ञान के फल निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति में कोई न कोई विघ्न उपस्थित करेंगे इसलिए कहा कि देव अन्य ना देवादीनाथ विग्नितः विघ्नित यानि विघ्न उपस्थित किया गया तो फिर ब्रह्मविद अभी ब्रह्मज्ञानी भी क्या करेगा कि अन्याम गतिम मृतो गति ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूट जाने के बाद दूसरी किसी न किसी योनि में वो चला जाएगा न ब्रह्म गच्छी वो ब्रह्म को ही प्राप्त नहीं होगा इस प्रकार की यह शंका हुई पूर्व पक्षी के द्वारा यह शंका की गई इसका निराकरण किया जा रहा है न इत्यादि से ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में तो अनेक विघ्न आ सकते हैं लेकिन ब्रह्म ज्ञान एक बार उत्पन्न हो जाए तो उसका जो फल है निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति उसे रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है न कोई विघ्न क्लेश न कोई देवता न कोई ऋषि न कोई पितर न कोई अन्य पशुआदि ब्रह्म ज्ञान एक बार उत्पन्न हो गया तो माना जाता है फिर ये मनुष्य जिनके अधीन था उनसे छूट गया ब्रह्म ज्ञान होते ही फिर ब्रह्म ज्ञान का जो फल है निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति उसे यदि कोई रोकना चाहे तो संसार की कोई भी शक्ति समर्थ नहीं है कि ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म ज्ञान का फल निर्विशेष भाव की प्राप्ति उसे रोके ऐसी कोई शक्ति संसार में है ही नहीं ये समाधान दिया जा रहा है देवता भी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद मोक्ष को प्राप्त करने में विघ्न नहीं डाल सकते ब्रह्म ज्ञान के पहले पहले तक देवता तो मनुष्यों की अपेक्षा उत्कृष्ट होते हैं न और ये कहा जाता है वे हमारे तरह खूब खाते पीते नहीं हैं छांदों की उपनिषद में लिखा है कि न हवे देवा खादंती पीबंती दृष्टव तृप्यंती कोई भी देवता खाते पीते नहीं हैं और मात्र आपके द्वारा निवेदित किया गया जो भोग हैं उसे आपके भावपूर्वक आपके द्वारा निवेदन किया गया इसे देख करके तृप्त हो जाते हैं नहीं तो देवताओं का इस मंगाई में खाना शुरू हो जाए तो पानी भी खरीद करके देवताओं को भी पिलाना पड़ेगा न पंद्रह बीस रुपया लीटर का पानी पिला दो और महंगी महँगी सौ रुपया की सब्जी दाल चावल ये सब खिलाना हो तो बजट ही बिगड़ जाए। देवताओं को घर से निकाल करके गंगा जी में विसर्जित करना शुरू कर दे लो इसलिए चांदों की उपनिषद कहती हैं कि देवता न खाते हैं न पीते हैं लेकिन आपके भावों को देख करके देवता को खाते पीते नहीं लेकिन निवेदन निवेदन जरूर करना पड़ता उसी से उनको तृप्ति होती है जितने बड़े बड़े होते हैं उनका खाने पीने में ध्यान कम होता है लेकिन भूखे नहीं रहते वो खाते हैं मान सम्मान आदर उनको आदर मिलना बंद हो जाए तो फिर वो कृष हो जाता है तो देवताओं को भी आपके द्वारा जो आदर दिया जाता है वो खाते हैं वे दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते हैं तो न हवे देवा खादती पिबंधी दृष्टये तृप्यती तो देवता हो ऋषि हो पितर हो ये सब शुरू शुरू में एक प्रकार से परीक्षा लेते हैं जैसे यमराज जी ने नचिकेता की परीक्षा ली यमराज जी भी देवता है ना कि ब्रह्म विद्या का अधिकारी है भी कि नहीं उसके लिए विवेक पूर्वक वैराग्य की जरूरत होती है ब्रह्म ज्ञान के लिए और इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बदले में संसार के सारे भोग प्रदान करने का प्रस्ताव रखा लेकिन नचिकेता के अंदर विवेक पूर्वक वैराग्य होने से वो ठुकरा दिया प्रस्ताव नचिकेता ने यमराज जी का परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान दिया किसने यमराज जी नहीं दिया नो तो देवता है तो देवता भी पहले अनधिकारी हैं यदि तो रिद्धि सिद्धि आदि दे करके संसार में बनाए रखते हैं देखते हैं कि यदि वास्तविक जिज्ञासा नहीं होगी तो संसार के ही भोगों में जो हम प्रस्ताव करेंगे स्वीकार कर लेगा और अपने आप ही ब्रह्मज्ञान से वंचित होगा और इन सब देवताओं के द्वारा प्रस्तावित तो भोगों को नचिकेता के तरह जो अस्वीकार करते हैं उनके तो सहायक बन जाते हैं देवता भी जैसे सहायक बन गए यमराज जी नचिकेता के इसलिए शुरू में ऐसे माता पिता भी जो पितर होते हैं, पितर होते हैं जीवित माता पिता जैसे ही थी चाहते हैं लेकिन देखते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है तो शुरू में हम ये सामने वाला हमारा बच्चा कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा इसलिए रोकता है, लेकिन संस्कार दृढ़ हैं और उन् विघ्नों से भी ये होता है तो सहायक बन जाता है इसलिए इसे बहुत स्वार्थी नहीं होता है देवता भी तो ये कहा जा रहा है कि न इत्यादि से कि न विद्य एव सर्व प्रतिबंध से अपनीतत्वात् कहते हैं ऐसा कोई भी संसार में विघ्न करता है नहीं जो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ब्रह्म ज्ञान की फलभूत मुक्ति को रोक सके अविद्यावृत्ति को रोक सके इसलिए कहा कि विद्याया एवं सर्व विघ्न सर्व प्रतिबंध से अपनी त तो, तो विद्या से ही यानी अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार को कहा जाता है विद्या वाक्य वाक्यजनित अभव तत्वशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि यह दृढ़ अनुभव ये विद्या है और यह विद्या ही सारे प्रतिबंधों को दूर कर देती है अपनी तत्वात यानी निवृत्त तत्वात हटाने से अपनयन कहते हैं हटाने को तो अपनी थो गए यानी हटा दिए गए सारे प्रतिबंध जितने भी होंगे वे हटा देती हैं विद्या ही अकेली वो अकेली समर्थ है ऐसे अंधकार से होने वाला जो भय है आने को प्रकार का अकेला प्रकाश ही सूर्योदय होते ही उन सब भयों को मिटाता है कि नहीं मिटाता सब भयों का कारण अंधकार को निवृत्त करके ऐसे ब्रह्म ज्ञान का फलभूत जो निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति है इस निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति निर्विशेष ब्रह्म तो हमारा स्वरूप ही है स्वरूप होने से नित्य प्राप्त है इसलिए वह केवल अज्ञान से अविद्या से मात्र अप्राप्त सा प्रतीत होता है जो नित्य प्राप्त है उसकी यदि अप्राप्ति लग रही है तो केवल अज्ञान निमित्तक है और वो जो अज्ञान है ब्रह्म स्वरूपता का वह तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मि, इस बोध से निवृत्त होता है और इस बोध से उस अज्ञान के निवृत्त होते ही अज्ञान ही प्रतिबंध है सर्व प्रतिबंध का मतलब अज्ञान ही है और उस अज्ञान रूपी प्रतिबंध प्रति के निवृत्त होने पर जो नित्य प्राप्त मोक्ष है, निर्विशेष ब्रह्म भाव है वह अभी व्यक्त होता है इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने पर जो एक ब्रह्म भाव की प्राप्ति में प्रतिबंध था अज्ञान वह ब्रह्म ज्ञान के उत्पत्ति के साथ साथ हो समाप्त होता है और समाप्त होते ही निर्विशेष ब्रह्म भाव तो प्राप्त ही हैं ये यह यहाँ पर कहा जा रहा है कि अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्षो नान्य प्रतिबंध कहते हैं मोक्ष में यदि कोई प्रतिबंध है आपकी मुक्ति में यदि कोई प्रतिबंध है तो कौन है अविद्या अज्ञान और वह अज्ञान दूर हो जाता है ज्ञान के उत्पन्न होते ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार निवृत्त होता है ऐसे मोक्ष की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो एक हैं अज्ञान वह ब्रह्म ज्ञान होते ही निवृत्त होता है दूसरा कोई प्रति मात्र शब्द बता रहा है दूसरा कोई प्रतिबंध मोक्ष में नहीं है मुक्ति में नहीं है अज्ञान केवल अविद्या ही प्रतिबंध है अविद्यारूप प्रतिबंध को छोड़ करके दूसरा कोई प्रतिबंध मोक्ष में ही नहीं और वह अविद्या ब्रह्म ज्ञान के उत्पन्न होते ही नष्ट होती है तो अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्षो नान्य प्रतिबंध अन्य कोई प्रतिबंध है नहीं मोक्ष में ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि मोक्ष नित्य है जो नित्य है वह यदि लगता है कि उपलब्ध नहीं है अप्राप्त है तो मानना पड़ेगा कि उसका अज्ञान ही है केवल तो ये दो हेतु बताते हैं नित्यत्वाद आत्मभूतत्वाच मोक्ष ऐसा लगाना मोक्ष यानी निर्विशेष ब्रह्म भाव वही मोक्ष है और वो निर्विशेष ब्रह्म भाव नित्य होने से मोक्ष नित्य है न कर्म कार्य नहीं है अनित्य नहीं है इसलिए उत्पत्ति में कोई प्रतिबंध नहीं होगा दूसरा जो अनित्य होगा उत्पन्न होगा तो उसमें तो उत्पत्ति में कई एक दूसरे प्रतिबंध संभव हो सकते हैं मोक्ष तो नित्य होने से उसकी उत्पत्ति में कोई प्रतिबंधक नहीं माना जाएगा क्योंकि उत्पत्ति नहीं होती उसकी और आत्मभूतत्वाच आत्मा यानी स्वरूप मुक्त होने वाले का तो स्वरूप ही है स्वरूप होने से वो नित्य प्राप्त हैं इसलिए प्राप्ति में भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा यदि स्वरूप से अलग होगा स्वर्ग के तरह तो उनकी प्राप्ति में तो प्रतिबंधक हो सकता है लेकिन ब्रह्म तो आत्मभूत होने से आत्मा नित्य प्राप्त है तो उत्पत्ति में विघ्न हो सकता था यदि मोक्ष उत्पन्न होता तो मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न हो सकता था यदि मोक्ष नित्य प्राप्त न होता स्वर्ग के तरह अनित्य प्राप्ति होती उसकी लेकिन वो आत्मभूत होने से नित्य प्राप्त है इसलिए प्राप्ति में भी विघ्न नहीं आएगा ये समाधान किया उस शंका का कि शंका का कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी कोई क्लेशों में से एक हाथ क्लेश ब्रह्म भाव की प्राप्ति में रुकावट उपस्थित कर दें या तो देवादि कोई विघ्न डाल दें तो का ऐसा संभव नहीं है इसलिए कि ब्रह्म ज्ञान से ही सर्व विघ्न दूर हो जाते हैं और सर्व विघ्न है क्या तो अविद्या मात्र प्रतिबंध है मोक्ष और दूसरा कोई प्रतिबंध है नहीं और वह अविद्या विद्या मात्र से ही निवृत्त होती है ऐसा क्यों कि इसलिए कि मोक्ष नित्य है आत्मस्वरूप है इसलिए ब्रह्म ज्ञान यदि हुआ तो मुक्ति सुनिश्चित है ब्रह्म ज्ञान के उत्पत्ति में तो कहीं विघ्न हो सकते हैं, क्योंकि वो तो उत्पन्न होता है उत्पन्न होने वाला ब्रह्म ज्ञान है एक वृत्ति वह तत्वशादी वाक्य से उत्पन्न होती है लेकिन योग्य चित्तमें उसकी उत्पत्ति में अनेकों विघ्न है मलादी दोष से लेकर के रसा स्वाद हैं तो कहीं एक दोष हैं विपर्य हैं बुद्धिमानदेय हैं कोई भावी प्रतिबंध भी होता है वामदेवा जी के तरह लेकिन एक बार ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हुआ तो उसके फल की प्राप्ति में कोई विघ्न हो नहीं सकता इसे कहा जा रहा है तथा क्या नो स यो हवई तत् परम ब्रह्म भेद ब्रह्म व भवती इत्यादि मंत्र से इस मंत्र की चर्चा करते हैं हम लोग گئے